शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता तदनंतर श्री सूर्य जी ने जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा महामते सूर्य जी वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आए इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए वहाँ महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए सूर्य जी ने कहा महर्षियों एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्या गई थी यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी तथापि अपने पूर्वजन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर कर तपस्या करने लगी उस समय अवसर पाकर मूर्ख नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और असुर जो बड़ा था से पीड़ित होकर उस अत्यंत बलवानी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा मुनीश्वरों बहुत परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह वा साधवीनारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सके तपस्या में लगे हुए इस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और ध्यान परायणा थी उस कृष्णांगी युति से तिरस्कृत हो उस दैत्य राजमूर ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारम्बार त्राथ देना आरंभ किया उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी उस तत्व की पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विवल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण गई तब शरणागत की रक्षा सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए भक्त परमेश्वर शंकर ने उस काम दैत्यराज विज को तत्काल भस्म कर दिया और की और की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साधवी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर कर उनकी स्तुति की ऋषि का बोली देव, देव महादेव शरणागत शरणागतवशल आप दीन बंधु हैं भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अन्य भक्ति प्रदान कीजिए नाथ यही मेरे लिए वर है इससे अधिक और क्या हो सकता है प्रभो महेश्वर मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित हो रहिए है महादेव जी ने कहा ऋषि के तुम सदा सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दिया ब्राह्मणों इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर कर उनकी स्तुति भी की इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसकी भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्न चित्त हो बोली गंगा ने कहा ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहां रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूं। सूर्य जी कहते हैं महर्षियों गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साधवी रिशिका ने हित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा बहुत अच्छा ऐसा हो भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए उस दिन से नर्मदा का तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहांदकेश के नाम से विख्यात हुए गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं